आनंद की खोज जीवन का लक्ष्य स्वामी विवेकानंद अपने कर्म योग के प्रथम अध्याय में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मानव जाति का लक्ष्य ज्ञान है सुख नहीं सुख और आनंद अनित्य है शाश्वत नहीं है और सुख को जीवन का लक्ष्य समझना भूल है भारतीय दर्शन में सर्वत्र ज्ञान मोक्ष कैबल्य आदि को जीवन के लक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है पातंजल योग सूत्र के अनुसार कैवल्य या स्वरूपावस्थित योग का उद्देश्य है तथा उससे क्लेश निवृत्ति होती है मोक्ष का अर्थ भी अज्ञान तथा उससे उत्पन्न संसार बंधन से मुक्ति है उपनिषदों में अन्यत्र अमृतत्व को जीवन के लक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है इन बातों से भ्रम हो जाता है कि निराशावादी भारतीय दर्शन दुख और उसकी आत्यंतिक निवृत्ति को ही जीवन का लक्ष्य मानता है तथा उसमें सुख आनंद जैसा कोई सकारात्मक पक्ष विद्यमान नहीं है इससे भिन्न पाश्चात्य दर्शनों में सुख प्राप्ति को जीवन के लक्ष्य के रूप में अधिक महत्व दिया गया है हिडोनिज्म एक प्रकार का चारवाक दर्शन है जो सुख को जीवन का आदर्श तथा जो वस्तु या क्रिया सुख को प्रदान करे उसे शुभ मानता है इस सुख की अनुभूति प्रत्येक के व्यक्तिक अनुभव के अनुसार ही आकी जा सकती है पाश्चात्य दार्शनिक एप्रियस मानते हैं कि ऐसा सुख ही स्वीकार्य है जो अंत में दुख प्रदान न करे अतः सुख प्राप्ति के लिए दूरदर्शिता मित्रता साहस भयहीनता आदि विभिन्न गुणों की भी आवश्यकता है महान दार्शनिक अरस्तु के अनुसार व्यक्तिगत अनुभव मात्र सुख एवं उसकी प्राप्ति के लिए किए गए कार्य के औचित्य का मापदंड नहीं हो सकता उदाहरण के लिए मधुमेह के एक रोगी को मिठाई खाना भले ही सुख प्रदान करे पर वह उसका अकल्याण करेगा अतः ऐसा सुख ही लक्ष्य हो सकता है जो संयम सदाचरण एवं सच्चरित्र से प्राप्त हुआ हो थोड़े से गहरे अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाएगा कि भारतीय दर्शन में भी सुख एवं आनंद के विषय में विशद विचार किया गया है उपनिषदों में श्रेय और प्रेय को पृथक बताया गया है जो हमें सुख प्रदान करे वह प्रेय है और जो कल्याणकारी है वह श्रेय है गीता के अष्टादश अध्याय में तीन प्रकार के सुखों का विवेचन करते हुए इस बात को और भी स्पष्ट किया गया है यदग्रे विस्व पिणाम मृतपम तुखं सात्खम प्रोकम आत्मबुद्धिप्रदनम विषयन्द्रियसग्रेमृपम परनाव तुखम राज संस यदग्रे चाबंधे चुखम चा मोहनमात्म निद्रल्य प्रमादोत्थम तत्तामा समुदारित सात्विक राजसिक व तामसिक तीन प्रकार के सुख हैं सात्विक सुख प्रारंभ में विष के समान अप्रिय होता है लेकिन अंत में अमृत तुल्य होता है राजसिक सुख प्रारंभ में सुखप्रद लेकिन परिणाम में दुखदायक होता है विषेन्द्रीय संयोग से उत्पन्न सभी सुख इस श्रेणी में आते हैं निद्रा और आलस्य से प्राप्त सुख से अज्ञान मोह बंधन की वृद्धि ही होती है गीता के अनुसार चित्त वृद्धि निरोध के द्वारा प्राप्त आत्यंतिक सुख ही सर्वोत्कृष्ट है तथा वही जीवन का लक्ष्य भी है सुखमात्यंतिकम तदुद्धिग्राह्य मतीन्द्रियम वेत न चीवाय स्थित तत्व यम लब्धवाचा परम लाभ मनते ततः यस्म स्थितौ तो न दुःखे न गुरु विचाल्य आत्मदर्शन के द्वारा प्राप्त आत्यंतिक सुख इंद्रियों से परे और मात्र बुद्धि के द्वारा ग्राह्य है तथा एक बार होने पर योगी उससे विचलित नहीं होता न उससे अधिक किसी लाभ की वह स्प्रिया करता है और न ही गुरुतर दुख से भी विचलित होता है गीता और उपनिषदों के इन उपदेशों से यह स्पष्ट हो जाता है कि ज्ञान अथवा अमृतत्व के साथ ही साथ भारतीय दर्शन आनंद या आत्यंतिक सुख को भी मानव जीवन के उद्देश्य के रूप में स्वीकार करता है वस्तुतः सच्चित आनंद या अस्थि भाति व सत्यम शिवम सुंदरम ये तीनों एक ही सत्ता के तीन पक्ष हैं जो ज्ञान है वही आनंद भी है जो नित्य है वह भी आनंद है ये तीनों हमारी आत्मा के ही स्वरूप हैं ये तीनों पृथक नहीं हैं एक ही हैं केवल व्यवहार में शब्दों के प्रयोग के कारण उसमें पार्थक्य सा प्रतीत होता है अपने आत्म स्वरूप का आनंदमय स्वरूप का साक्षात्कार करना ही जीवन का लक्ष्य है उसके बिना शाश्वत सुख या शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती एकको वशी सर्वूता करोति बहुधा योती तम आमस्थम ये नुपश्य धीरा तखम शाश्वत नेतरेशा एको बहुनाम यो दधदाति काम तमात्मस्तम पश्य धीरा तेज शांति शास्वतीत इसी शाश्वत आत्यंतिक एवं अवर्णीय सुख का आस्वादन सभी संतों एवं अवतारी महापुरुषों को होता है बुद्ध का दर्शन दुख एवं उसकी निवृत्ति पर आधारित है लेकिन निर्वाण केवल निवृत्ति की एक अभावात्मक स्थिति मात्र नहीं है यह बात स्वयं उनके निर्माण से सिद्ध होती है कहा जाता है कि बोध प्राप्ति होने पर भगवान बुद्ध सात दिन और सात रात तक उसके आनंद में विभोर रहे थे ईसाई संत आशीसी के संत फ्रांसिस ने ईसा मसीह की सूली पर पीड़ा का ध्यान किया था जिसके फलस्वरूप उनके हाथ पैरों में कीलों के घाव हो गए थे पीड़ा के उपासक संत फ्रांसिस को एक बार दैवी वाद्य का स्वर सुनाई दिया वह इतना मधुर इतना आनंददायक था कि उसकी एक ध्वनि ने ही उन्हें आनंद विभोर कर दिया वे कहते थे कि अगर थोड़ी देर और वे उसे सुनते तो उनके प्राण ही निकल जाते श्री रामकृष्ण तो सदानंदमय पुरुष ही थे जब किसी व्यक्ति ने गाया या संसार धोखे की टट्टी है तो श्री रामकृष्ण ने उसे रोकते हुए कहा नहीं यह संसार आनंद की कुटिया है विभिन्न प्रकार के सुख उपरयुक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि सुख आनंद शांति सभी चाहते हैं चाहे वे जड़वादी चार्वाक हो या धार्मिक आर्थिक अथवा वेदांती और यह भी निश्चित है कि संसार के सभी प्राणियों को किसी न किसी प्रकार का तथा किसी न किसी मात्रा में सुख प्राप्त होता है अन्यथा अगर जीवन में केवल दुख ही दुख हो तो जीवन संभव ही न हो आइए विभिन्न प्रकार के सुखों का विश्लेषण करके सुख का वास्तविक स्वरूप तथा उसकी प्राप्ति के उपायों को समझने का प्रयत्न करें यह तो सभी प्राणियों को सुख प्राप्त होता है लेकिन शास्त्रकारों ने अति मूढ़ बालक विवेकियों में महाराज तथा अतिविवेकियों में महाब्रम्हज्ञ या ज्ञानी व्यक्तियों को श्रेष्ठ माना है लोक में इन तीनों का सुख प्रसिद्ध है अन्य व्यक्तियों का सुख इनकी तुलना में नगण्य है बालक का सुख छोटा बच्चा सदा आनंद में रहता है वह माँ का दूध पीता है और किलकारी किया करता है उसे जीवन के दुखों का कोई अनुभव नहीं रहता उनसे वह अनभिज्ञ रहता है न तो उसे भविष्य की चिंता होती है और नभूत काल की ग्लानी सामाजिक विधि निषेधों से भी वह परे होता है श्री राम कृष्ण कहते थे कि बालक तीनों गुणों से परे होता है वे उसे बांध नहीं सकते न ही वह राग द्वेष से प्रभावित होता है एक परमहंस ज्ञानी भी बालवत होता है क्योंकि वह राग द्वेष सामाजिक विधि निषेध तथा तीनों गुणों से अतीत हो जाता है अतः उसका आनंद अन्य सांसारिक लोगों से अधिक होता है इस तरह बालक के सुख के अध्ययन से हम सुख के स्वरूप एवं उसमें बाधक कारणों को समझ सकते हैं ज्ञानी और बालक के सुखों में समानता होते हुए भी अज्ञानी होने के कारण बालक का सुख स्थाई नहीं होता और उसके बड़े होने पर वह सुख भी कम हो जाता है विषयों का सुख इंद्रिय विषय भोगों का सुख पशु पक्षी से लेकर मनुष्य गंधर्वों आदि सभी को उपलब्ध है युवावस्था में इंद्रियां एवं मन तेज पूर्ण एवं भोग करने में समर्थ होते हैं अतः विषय सुखों के लिए यौवन की उपयुक्त समय है यौवन ही उपयुक्त समय है विषय भोगों में भी काम सुख सबसे अधिक माना जाता है लेकिन अनेक अनर्थों के साथ युक्त होने के कारण बुद्धिमान लोग विषय सुख को दुख रूप ही मानते हैं उपनिषद में काम सुख की उपमा देते हुए कहा गया है कि एक प्रेमी अपनी प्रिया द्वारा आलिंगित होकर बाह्य संसार के विषय में कुछ भी नहीं जानता उसी प्रकार निद्रा में भी जीव कुछ भी नहीं जानता जहाँ भी तीव्र एकाग्रता होती है वहीं सुख की अधिकता होती है सुख और चित्त की एकाग्रता का सीधा संबंध है पशुओं का सारा अस्तित्व इंद्रियों में ही केंद्रित रहता है अतः उन्हें विषय सुख मानव से कहीं अधिक प्राप्त होता है स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि सुअर या कुत्ता जिस आनंद और उत्साह के साथ भोजन करता है उस उत्साह या तीव्रता के साथ कोई मनुष्य नहीं कर सकता मानवों में जिस व्यक्ति में जितनी अधिक एकाग्रता होगी उतना ही वह अधिक सुख का उपभोग कर सकते सकेगा तत्वचिंतन या परमात्मा के चिंतन से चित्त शुद्ध होता है और उसकी एकाग्रता में भी वृद्धि होती है ऐसा शुद्ध चित्त जिस किसी विषय में लगाया जाता है वहीं पर तीव्रता से चिपक जाता है तथा आपाततः आसक्त सा प्रतीत होता है लेकिन परमार्थ चिंतन में अभ्यस्त चित्त की विशेषता यह है कि वह इच्छानुसार विषय से हटाया भी जा सकता है तात्पर्य यह है कि ऐसे चित्त में आसक्ति और अनासक्ति दोनों रहती है आसक्ति में जहाँ सुख प्राप्त होता है वहीं आसक्ति दुख का कारण भी होती है लेकिन सात्विक मन में अनाशक्ति की भी सामर्थ्य होने के कारण वह दुखी नहीं होता भगवान शिव का मन इसी अद्भुत विशेषता से संपन्न माना गया है उसमें आसक्ति तथा एकाग्रता के साथ ही साथ अनासक्ति तथा तो वैराग्य का भी सामर्थ्य है शिव जी के चित्त की तुलना सामान्य मानवों के चित्त से करते हुए भरति है कहते हैं एको रागी एक आदे हर, आ, आदे हाद हरी हरो निरागे तो जनो मुक्त ललना संगोन परह। दुर्वार्यत रागी पुरुषों में हर ही एक विरासते हैं जिन्होंने प्रियतमा को अर्धांग के रूप में धारण कर रखा है वैरागियों में ललना संग से मुक्त उनसे महान कोई नहीं है शेष सभी व्यक्ति कामदेव के बाण से बाण रूपी सर्प के विषय से प्रभावित होना हो न तो भोग ही कर पाते हैं और न मुक्त ही हो पाते हैं तात्पर्य यह है कि एकाग्रता और आसक्ति के कारण सुख प्राप्त होता है यदि किसी अप्रिय विषय या वस्तु में भी मन को एकाग्र किया जाए तो धीरे धीरे वह प्रिय लगने लगता है और सुख प्रदान करने लगता है उपनिषदों में कहा गया है कि संसार के सभी प्राणी परमात्मा के सुख के एक मात्र से ही जीवित रहते हैं विद्वानों का कथन है कि विषयों से जो सुख प्राप्त होता है वह वस्तुतः आत्मा का ही सुख है वह विषयों में नहीं होता है विषय प्राप्त की इच्छा से उसको प्राप्त करने के प्रयत्न से मन चंचल बना रहता है लेकिन विषय प्राप्त होने पर मन शांत हो जाता है उस सात्विक शांत मन में आत्मा के आनंद का प्रतिबिंब पड़ता है जो विषय सुख के रूप में जाना जाता है वस्तुतः सुख तो आत्मा का ही होता है लेकिन अतीत होता है कि विषयों ने सुख प्रदान किया